वृश् सदा परम पूज्य स्वामी महाराज द्वारा गुरु महाराज द्वारा इसकी भूमि का हम पढ़ रहे हैं समाप्त ओम ज्ञाजन शनाक चक्षुर्मी ये नस्म श्रीगुरा नमः श्री, श्री, श्री, श्री, श्री चैतन्य श्रीचतन्यमनोभषं स्थातम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरूनवां श्रीूप् सामग्रजात सह गणरघुनाथन्व तम सदीव साइतम सबधूतम परीजन सहितचतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणलिता श्री, श्री विशाखातांश श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद श्रीअदगदाधर श्रीवासागौरभक्तृवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कल जो अनुच्छेद अपेक्षा कि, नहीं, तो नहीं करते हैं कि ये पुस्तक छपने के कुछ ही समय में बहुत सारे लोग बहुत बड़े पैमाने पे सब कुछ बहुत ही उत्सुकता से स्वीकार करके अपने जीवन को परिवर्तित कर देंगे ये हम अपेक्षा नहीं करते हैं और सदी की शुरुआत से के शिष्यों का झुकाव आधुनिक समाज को बदलने की जगह आधुनिक समाज को बदल करके एक ऐसा विकल्प वैदिक समाज का विकल्प देना की जिसमें सब शिक्षाएं पूरी तरह से अधिकृत है जिसकी जीवन शैली आचार्यों द्वारा अधिकृत है और जो आध्यात्मिक तरह से उत्थान करने वाली है ऐसी ऐसी समाज का विकल्प देने की जगह आधुनिक समाज के साथ तालमेल बैठा करके कृष्ण भवन पालन करना ये झुकाव हो गया है कहीं दो तो बाल के शिष्यों का 21वीं सदी की, की शुरुआत से तो दोनों प्रकार का प्रचार आवश्यक है मतलब दोनों प्रकार का जो तौर तरीका है उसके अपने है, अपने फायदे हैं अपने अपने नुकसान है और दोनों साथ में चल सकते हैं यहाँ पे गुरु ये कल अनुच्छेद समाप्त हुआ था वोट इज वर कमिटेड टू प्रोमोटिंग डिस्टिंग सब्सटीट्यूट फॉर टूडेजरेक्टेड सिविलाइजेशन राधर देन सिकिंग एकोमोडेशन विद इन इट लेकिन फिर भी ये जो पुस्तक है विशेषकर ऐसे भक्तों के लिए लिखी गई है जो कमिटेड है समर्पित जो समर्पित है कृष्ण भवन कृष्ण भवन को आधुनिक जगत के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए उसका प्रचार करने के लिए इस प्रकार से का राजाधन सिंह आधुनिक समाज में घुल मिल करके रहने के लिए नहीं लेकिन उसके आधुनिक समाज के विकल्प के रूप में कृष्ण भवन को प्रस्तुत करने के लिए जो लोग समर्थित हैं उनके लिए विशेष रूप से पुस्तक लिखी गई है ऑफरिंग सम गाइडलाइंस फॉर एडजस्टमेंट्स टू लाइफ, मेनली ऑन द ऑफ कल्चरल आर बाय बाय शास्त्र एंड हैव बीन एक्सेप्टेड ओवर काउंटलेस इन इंडिया। चर्चा <clears throat> तो की ऐसी स्मृति की, की आवश्यकता है जो साधु शास्त्र गुरु के अनुसार हो पूरा और साथ ही साथ आधुनिक जगत में भी पालन करने के अनुरूप हो तो उसको यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ कुछ ऐसे मार्गदर्शन भी इसमें बिलेंगे, जिसमें आधुनिक जगत के साथ कैसे थोड़ा तालमेल बिठाना है लेकिन मुख्य रूप से ये पुस्तक फोकस कर रही है कि किस प्रकार से जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा अनुमोदित जीवन है और तो सदाचार है उसको पालन किया जाए उसकी तरफ जोर है थोड़े बहुत एडजस्टमेंट बताए है लेकिन मुख्य जोर इसकी तरफ है और ये जो शिक्षाएं है ये जो मार्गदर्शन निर्देशन है ये सब उस समाज की नीव रखने की तरफ लेकर के जाएगा हमको जो शिला प्रोपाध्य में उस वैदिक समाज की न्यू स्थापित करने की तरफ ये सब मार्गदर्शन हमको लेके जाएगा जिस वैदिक समाज के विषय में शिल बार बार उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जोर दिए और ज्यादातर और और बहुत उस उनका जोर बढ़ता गया जैसे, जैसे वो अंतिम समय में आए शिल वॉल्यूम में ऑल्सो भी यूजफुलशनलिज्मिफिकेशन That it had undergone when the Vaishnav world was dominated by practitioners who had no moorings in Vedic culture. और ये पुस्तक आने वाले क्रांतिकारियों के लिए भी लाभदायक हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। ऐसे क्रांतिकारी जो पुराना परम परिक वैष्णव धर्म क्या था उसको खोजने का प्रयास करेंगे ऐसे क्रांति करते भी ये पुस्तक बहुत लाभदायी हो, हो सकती है उपयोगी हो सकती है ये क्रिश्चिन वैष्णविज्म मतलब कि ये जो पारंपरिक वैष्णविज्म है वैष्णव धर्म जो कि ऐसे उस समय के पहले का है इस समय आ, भारत ऐसे लोगों के द्वारा शासित हुआ था सॉरी और ये पुराना जो वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं, वो वैष्णव धर्म उस समय के पहले का है कि इस समय वैष्णव धर्म को पालन करने वाले लोग वैष्णव धर्म का जो पूरा वातावरण है वो ऐसे लोगों के द्वारा शासित था जिनको वैदिक सभ्यता का वह भी नहीं पता था। ऐसे लोगों के द्वारा शासित था जिसके कारण वो सब जो प्योर या तो शुद्ध वैष्णव समाज या उसकी सभ्यता थी संस्कृति थी उसमें ट्रांसमोबलिफिकेशन मतलब वो शासित होने के कारण लंबे समय तक वो सब अवैध जो सब आदतें है वो भी घर कर गई लोगों में इसके कारण सब हो गया अंदर। तो पुराना भी भी है है थोड़ा थोड़ा नया भी है। इसको कहते हैं तो उसके कारण अभी जो वैष्णव धर्म को देखते हैं तो पता नहीं चलता है कौन सा सही है कौन सा गलत है पहले क्या था तो ऐसे आगे जाकर के ऐसे भी लोग होंगे क्रांतिकारी जो लोग पुराना क्या था वास्तविक क्या था उसको जानने का प्रयास करेंगे तो उनको यह पुस्तक बहुत मदद में आ सकती है <coughs> Even those devotees who feel unable to relate to relate the gist of of this book might still gain from it a better understanding सर गुरु टू दिस बुक माइड स्टिल गेन फ्रॉम इट अटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड रिगार्ड फॉर थ्रू आउटीज ऑफ दिवोशनल पार्टोप्टेड और ऐसे भक्त भी जो इस पुस्तक के मर्म को पता नहीं पा रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे पता नहीं पा रहे हैं वो लोग भी कम से कम इससे जो एक संस्कृति की उस ऐसी संस्कृति ऐसी जटिल संस्कृति की जटिल नहीं बोलेंगे जटिल जैसा जैसा ही ही होता होता है है हिंदी में ना जटिल जटिल लेकिन ज़िल नहीं जटिल नेगेटिव है बहुत ज्यादा डिटेल्स है उसमें अंदर बहुत ऐसे बारीक से उसे घटा हुआ एक शब्द ढूंढना पड़ेगा उसका। जो तो जो भक्त मर्म पता नहीं समझ नहीं पाए, पाए समझ हो सकता है, तो फिर भी उनको कम से कम इतना तो आईडिया आएगा कि वो जिस भक्ति को स्वीकार किया है वो भक्ति जिसके ऊपर होती है और जिस समाज से आ रही है वो समाज कितना उन्नत था कितनी बारीखियां थी उसमें ये चीज वो कम से कम उसका उसकी अच्छी कुछ अच्छी, अच्छी समझ या कुछ आइडिया मिल पाएगा ऐसे भक्तों को भले ही वो पूरा स्वीकार नहीं और ऐसा बारिकी वाली जो, जो संस्कृति है वो सदियों से सदियों से अनगिनत समय से पालन होती आई है जिसके ऊपर भक्ति Uh, करते हैं लोग जिसमें रह करके भक्ति करते हैं लोग जो भक्ति के पद का सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेट को क्या बोलेंगे मतलब आधार कह सकते हैं एक तरह से जैसे हम जमीन के ऊपर बैठे हैं तो जमीन एक सबस्ट्रेट हो गए जिसके ऊपर हम बैठे हैं जैसे भक्ति उसके ऊपर पनपती थी लोगों की most devotees of of Indian ethnicity will herein recognize a delineation of the tradition that they naturally accept to be with Krishna consciousness, and thus प्रिज्यूमेबली मोस्ट डिवर्टीज ऑफ इंडियन एक्समिटी डेलीशनली एक्सपेक्ट बी described. और हमेशा प्रिज्यूमेबली प्रिज्यूम करना मतलब हमेशा मानते हैं कि ज्यादातर जो भक्त ऐसे भक्त जो भारतीय सभ्यता से है भारतीय सभ्यता में जन्म लिए हुए हैं उनका विक्रम भारतीय है। तो वो लोग इस पुस्तक में देखेंगे ऐसे समाज का वर्णन या ऐसी संस्कृति का वर्णन जो वो जानते हैं जो ऑलरेडी वो इनसे परिचित हैं। और जिनको वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्त एक कृष्ण भक्त यदि कोई बनता है तो उसके साथ साथ ये सब तो आना ही चाहिए ये सब संस्कृति आनी ही चाहिए इसको वो लोग स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, समझते हैं तो ये वो लोग ऐसे लोग जो हैं वो हम आशा करते हैं कि राजी खुशी से इसको स्वीकार करेंगे और इसकी सराहना करेंगे और इस पुस्तक में दिए गए अलग अलग आचरणों को जीवन में अपनाएंगे उसका आलिंगन करेंगे अंग्रेजी में अंग्रेज अपनाएंगे एंड डिवटीएबल एडवाइस फॉर बेटरेंट कलर और ऐसे भक्त जो भारत ने जन्म नहीं दिए विदेश में ही पले पड़े हैं वो जब भारत आते हैं तो यदि वो ये पुस्तक पढ़ के आएंगे समझ कर आएंगे इसमें से तो वो ज्यादा अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति जिसमें वो अभी आए हैं देख, देख रहे हैं उसको ज्यादा अच्छी तरह से सराहना कर पाएंगे उसको समझ पाएंगे उसमें गलत समझ नहीं होगी फिर या कम होगी ज्यादा अच्छी तरह से उसको सराह पाएंगे और इस इस सभ्यता का आ, के साथ वो कुछ समझ बना पाए कई बार होता है खासकर विदेश से जो भक्त आते हैं अमेरिका विशेष रूप से तो वो भारत में आकर के पूरा उसका फ्यू जुड़ जाता है ये लोग है क्या इस प्रकार का कर कार्य करते हैं और उनको सब विचित्र ही लगता है समझ ही नहीं पाते हैं थोड़ा बहुत ग्लिप्सिडिशनल इंडियन लाइफ पारंपरिक भारतीय जीवन की एक अलग ये पुस्तक में गुरु महाराज जिस प्रकार से समझा रहे हैं भारत की पारंपरिक जीवन को तो उसमें गुरु महाराज अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं कि एक विदेशी किस प्रकार से देखता है और वास्तव में किस प्रकार से देखना चाहिए जैसे भारत में कोई बोलेगा ठीक है छह बजे आऊंगा और साढ़े बजे तक राह देखते लेकिन वो आता नहीं है छह पैतीस को तो उसको कैसे देखना है ऐसे अलग अलग बहुत सारे भारतीय लोग ऐसी चीजें करते हैं जो वो लोग समझ नहीं पाते है ये तो कैसे सभ्यता है जिसके बारे में प्रभुपाद इतना बखान करते वो क्या ऐसा है ऐसी तो बहुत सारी वस्तुएं है स्त्रियों को घर में ही रखा जाता है क्या है ये नहीं समझ पाते बच्चों को मारते हैं सही कहू मार बच्चों को मारते हैं तो क्या ये लोग कर क्या रहे हैं तो पुलिस में पकड़ा पकड़ाना चाहिए सोचते हैं लेकिन वो सभ्यता को क्योंकि नहीं जानते यदि पुस्तक पढ़ के जाएंगे तो इसके पीछे क्या कारण है और कैसे कृष्ण भवन में से लागू होता है कैसे समाज से लागू होता है समाज से संबंध है इसका सामाजिक उत्थान से ये समझे हैं तो थोड़ा दृष्टिकोण चश्मा प्राप्त होता है भारत की सभ्यता को देखने का नहीं तो यदि चश्मे से देखेंगे विदेशी चश्मे से भारत के सभ्यता को देखने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है वो बहुत विचित्र समझ आती है इसके कारण जीवन बर्बाद भी होते हैं पेपर। तो उसके लिए विशेष शब्द है धर्म ऐसे न आए ना कल्चर ऐसे ना आए अंग्रेजी में भूल गया चश्मे से देखना मतलब इतना सरल नहीं है विशेष शब्द है कि जो फिलोसोफर्स होते हैं या तो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने विदेशी चश्मे से भारत को देखते हैं शब्द तो शब्द। है। है, हमने कभी नहीं सुना हुआ ऐसा शब्द है। मेरा किया है। पड़ा ना उसको। तो इसमें मदद करेगी ये पुस्तक। ऐसे उास्त्र फॉर अवर प्यिफिकेशन एंड अपलिसमेंट and which offer all mankind the opportunity to attain the topmost stage of law of godhead since this book contains profuse quotes from shloka pravas books and other accepted sources of evidence to so, mera isme prayas मेरा प्रयास है इसमें सबको आ, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन प्रदान करना पहुंचाना सबके पास इसका मार्गदर्शन ऐसी शिक्षाएं और मार्गदर्शन जो एक वैष्णव संस्कृति का अनिवार्य ढांचा है और जो मार्गदर्शन और शिक्षाएं शा, शास्त्र और वैष्णव आचार्यों ने हमारे शुद्धिकरण और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमको कृपा करके दिया है हमारे ऊपर नछावर किया है शिक्षाएं और मार्गदर्शन तो उनको सब लोगों के सब लोगों तक पहुंचाना ये मेरा प्रयास है और ऐसी शिक्षाएं पूरे मानव समाज को भगवत प्रेम नामक उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में का मौका देती है उसका अवसर प्रदान करती है और इसलिए इस पुस्तक में शिला प्रभुपाद के जो उदाहरण है वो भर भर के शिला प्रभुपाद के उदाहरण है और दूसरे आ, प्रमाणों से भी उदाहरण है उदाहरण मतलब मॉडर्न सेक्यूलर वर्ल्ड एंड पर्टिकुलर इन सच केसेस आई है Being cognizant of my disqualifications and of the wide variety of circumstances that devotees today may find themselves in, and of a contemporary widespread reluctance to submit to spiritual authority, my approach has often been to suggest, rather than to adopt, the prescription that is behind the dharma shastras, law books within every culture. Whenever I have used the word suggest. it may be understood that the practice therein stated is my own preference but that i accept that not all devotees will agree with my preference nor be ready to follow it and then my preference for that usage is not so vital that it needs to be followed invariably but taken as a guideline subject to it but taken as a guideline subject to adjustments throughout india history There have always been variations in practice between different social groups and subgroups, and individual gurus also invariably impart certain details of behaviour somewhat differently. तो सात्र साधु गुरु इन सब से उदाहरण हैं भर भर के, इन साथ ही साथ ऐसी भी कई विस्तृत जानकारियाँ हो सकती हैं वैष्णव साधारण की. जो इन सब प्रमाणों में उपलब्ध नहीं है शास्त्र, साधु गुरु या निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष समाज में काम कर रहे वैष्णव को क्या कपड़ा पहनना चाहिए तो इस प्रकार के जो केसेस उत्पन्न थे वो बहुत सारे हो सकते अलग अलग अलग अलग, अलग प्रकार के हो सकते ये सब प्रसंग अनगिनत प्रकार के हो सकते हैं तो उसमें मैंने प्रिफरेंस तो इसमें मैं अपना तो ऐसे ऐसे मामलों में मैंने अपना मत बताया है कि मैं ये कर सक मैं ये करूंगा इस इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए ये मेरा प्रेफरेंस मेरी पसंद है कि मैं इसको इस प्रकार से करता मेरी पसंद मतलब ये केवल पसंद की बात नहीं है सामान्य से पसंद मतलब कोई कारण नहीं होता है बस पसंद है इसलिए लेकिन ये अनुभव से जो अर्जित बुद्धि है है अनुभव उसके द्वारा जो एक ऐसा ऐसा करना चाहिए करेंगे तो अच्छा रहेगा उसको प्रेफरेंस कहते हैं अभी हिंदी में उसका शब्द मेरे पास नहीं है तो गुरु महाराज कह रहे कि ऐसे विषयों में जहां पे साधु शास्त्र गुरु से कोई समाधान उपलब्ध नहीं है या तो कोई ऐसा नियम उपलब्ध नहीं है तो ऐसे विषयों में मेरी जो समझ है और मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मेरा जो निर्णय है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ इस प्रकार से करना चाहिए जो कि मेरे खुद के साक्षात्कार के ऊपर निर्भर है और इस प्रकार से अनुमोदन करने में आ, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं कि मैं मेरे बहुत ही त्रुटियां हैं और अयोग्यताए है मेरी और इसका भी ध्यान रखना हो कि ऐसे मामले मामलों के अनगिनत प्रकार हो सकते हैं और ये भी ध्यान में रखना हो कि आज के समाज में काफी काफी लोग लोग एक आध्यात्मिक अधिकारी या तो गुरु को समर्पित होने में बहुत झिझकते हैं तो इसलिए ऐसे केस में मैंने क्या किया है तो ऐसे केस में मैंने क्या किया है कि मैं इस प्रकार का एक पद्धति अपना रहा हूँ कि मैं केवल सजेस्ट करता हूं अनुमोदन करता हूं ऐसा कहने की जगह की ये करो और ये मत करो एक विधान की जगह में इसको एक अनुमोदन की तरह रखता हूं जबकि धर्मशास्त्र का जो टोन है वो विधान का है ये करो और ये मत करो। तो वो टोन बाकी सब में पाया जाएगा लेकिन ये विषय जो शास्त्र साधु गुरु में स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं है। उसमें नहीं मिलता तो ऐसे विषयों में अनुमोदन करता हूं विधान करने की जगह हाँ ऐसे विषय जो साधु शास्त्र गुरु में स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते हैं और ऐसे मामले बहुत हो सकते हैं जैसा कि एक आधुनिक समाज में फैक्ट्री में काम कर रहे व्यक्ति वैष्णव को फैक्ट्री में कौन से कपड़े पहनने चाहिए इत्यादि इत्यादि ऐसे अनगिनत विषय हो सकते हैं जिसका सीधा शास्त्रों से साधु से या गुरु से निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे विषयों में मैंने क्या किया है कि अनुमोदन किया है ऐसा नहीं कहा कि विधान के रूप में नहीं कहा यह करो और ये नहीं करो जो कि सामान्य रूप से धर्म शास्त्र में बताया जाता है कि ये करो ये मत करो लेकिन यहाँ पे मैंने अनुमोदन की तरह रखा है अपने अनुभव के आधार से और अपने साक्षात्कार के आधार पे कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए और इस अनुमोदन को देने में मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि मेरी भी अयोग्यताएं हैं और साथ ही साथ आज के समाज में जो लोग हैं तो शिष्य भी हैं तो वो गुरु को समर्पित होने में झिझटते हैं तो इसलिए मैंने इस प्रकार का अनुमोदन का टोन रखा है और जहां पे मैंने सजेश शब्द का उपयोग क्या सजेस्ट मतलब अनुमोदन तो उसको इस प्रकार से लिया जाए कि ये जो आचरण है, है, वो मेरा अनुमोदन है, मेरे अनुभव और साक्षात्कार के अनुसार ये मेरी पसंद है कि इस प्रकार से होना चाहिए और और ये लिया जाए कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि सभी भक्त मेरे इस पसंद या अनुमोदन को पालन करने के लिए तैयार नहीं होंगे और ये भी समझें कि मेरा यह अनुमोदन जो है वो इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको अनिवार्य रूप से पालन किया जाए लेकिन इसको ऐसे ही लेना चाहिए कि ये एक मेरा मार्गदर्शन है जो कि लोगों की अपनी के अनुसार एडजस्ट हो सकता है एडजस्ट का आप लोग हिंदी डिक्शनरी में एडजस्ट शब्द को डाल दीजिए मेरे पास उसका हिंदी अनुवाद नहीं है अभी लेकिन सब जानते हैं शब्द एडजस्ट अनपढ़ लोग अनपढ़ जानते हैं इस शब्द को हिस्ट्री और भारत की पूरी और यह भी समझे कि भारत के इतिहास में पूरे इतिहास में हमेशा से अलग अलग सामाजिक गुट रहे हैं और संप्रदाय है रहे हैं उनकी जो आचरण है उनके उनमें थोड़ा थोड़ा भेद तो रहा ही है और व्यक्तिगत गुरु भी अपने शिष्यों को अलग अलग व्यक्तिगत गुरु अपने शिष्यों को थोड़ा अलग प्रकार से Uh, के व्यवहार में प्रशिक्षित करते हैं थोड़ा अलग प्रशिक्षण रहता है तो ये थोड़ी विविधता तो रहेगी दिस बुक ने इनकॉर्पोरेट माई ओन स्टैंड ऑन लेवल्स ऑफ एक्सेप्टिबिलिटी ये पिछले अभी जो हमने अनुच्छेद पढ़ा, वापस इसमें जोर देने के लिए कि ये बात केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए है जो शास्त्र साधु गुरु में इनका स्पष्ट निर्देश नहीं पाया जाता उसी के लिए बता ऐसा नहीं कि इस पुस्तक में जो भी गुरु महाराज बोल रहे हैं तो ठीक है वो उनके एक मार्गदर्शन है स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हो दिस बुक ने इनकॉर्पोरेट माई ओन स्टैंड ऑन लेवल्स ऑफ एक्सेप्ट डिट इज एक्सेप्ट that as far as possible when the culture should be introduced differences remain regarding how possible it is how possible is possible in dalioga it is difficult to find the balance few people can be very strict yet without strictures uh, few people can be very strict yet without strictures people become animalistic this is a book about rules and restrictions it is meant to steer persons away from bestiality तो अनिवार्य है कि इसमे मेरे अपने विचार भी होंगे मेरे अपनी पोजिशन भी स्टेंस क्या मत यहां हाँ मत मेरे अपने मत विचार या मैं इस इस स्टैंड्स मतलब वस्तु के विषय में मैं मैं क्या सोचता या मैं, मेरी धारणा क्या है इस विषय में जैसे स्त्रियों को स्वतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो तो फिर शास्त्र की ही धारणा है लेकिन ये सब देने के साथ साथ शास्त्र की धारणाएं देने के साथ साथ कुछ अपनी धारणाएं भी क्योंकि उसमें जो कि पहले जैसे बोल अनुभव और उसके ऊपर आधारित रहेगी या शास्त्रों की धारणाएं देने में भी आज के समाज में कितना उसको लागू करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए शास्त्र में सब नियम दिए हैं तो आज के समाज में अभी के समय में ये समुदाय में कितना इसको लागू किया जा सकता है कितना नहीं किया जा सकता ये समय में तो उन विषयों में मेरा अपना जो विचार है वो मैं यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ इस पुस्तक में क्योंकि वैदिक संस्कृति को जितना हो सके जितना संभव है उतना स्थापित करना चाहिए ये बात सही है लेकिन भक्तों के बीच ऐसे भक्त जो ये स्वीकार करते कि वैदिक संस्कृति को जितना हो सके जितना ज्यादा हो सके उतना स्थापित करना चाहिए ऐसे के बाद भक्तों के बीच में भी मतभेद रहते हैं और रहेंगे की कि वो कितना संभव है जितना संभव होती सके तो उतना साबित करना चाहिए लेकिन जितना संभव है इस विषय में भक्तों के बीच में मतभेद रहेंगे तो इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में मैं अपने मत को रख रहा हूं मतलब उसको नकार नहीं सकते कि इसमें मेरा मत भी आया होगा कि हाँ ये अभी स्थापित करना चाहिए कोई सोच सकता है कितना नहीं करना चाहिए कलयुग में आ, संतुलन प्राप्त करना बहुत कठिन है इन चीजों में कि कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कठोरता से नियमों का पालन कर सकते हैं कलयुग लेकिन यदि हम ऐसा करते कि कठोरता का पालन बहुत कम लोग कर सकते हैं तो फिर कठोरता नहीं रखे नियम नहीं रखे तो बिना नियम के तो मनुष्य फिर पशु ही बन जाता है इसलिए कठोरता के बिना पशु बन जाता है इसलिए उस तरफ तो नहीं जाना है तो इसलिए इस पुस्तक ये पुस्तक जो है वो नियमों और नियमों और प्रतिबंधों रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन विधि और निषेध नियमों और प्रतिबंधों की पुस्तक है ये पुस्तक लोगों के लोगों को पशुता से दूर ले जाने के लिए पशुता से खींचने के लिए पशुता से ऊपर उठाने के लिए ये पुस्तक पशुता से ऊपर उठा करके आ, या तो दैवी जीवन की तरफ ले जाने के लिए ये पुस्तक है इसलिए इसमें आ, नियमों को पालन करने के ऊपर जो रहे हैं उनको नकारने की वजह नियमों को कैसे नकारा जाए इसके ऊपर जोर नहीं है नियमों को पालन करने के ऊपर जो है तो इसलिए जोर ज्यादा नियमों को पालन करने के प्रति है यदि वो कर ही नहीं पाते तो ठीक है तो फिर क्या करेंगे नहीं हो पाएगा उस तरह से जबकि जोर ऐसा नहीं है कि अब कौन कर सकता है इसको तो छोड़ो ना कितना कम से कम हमको पा इसका अर्थ ये है कि ये पुस्तक की चेतनाएं तो हम कितना ज्यादा से ज्यादा पालन कर पाए न कि कितना कम से कम में हो जाएगा दो अलग प्रकार के की विचारधारा सोलह माला में हो जाएगा ना भगवत सोलह से एक ज्यादा माला नहीं। ऐसे ही यदि मंगला आरती साढ़े चार बजे है तो चार बीस को उठकर के भी हो जा रहा है तो चार पंद्रह को क्यों उठे कहने का तात्पर्य है कि वो जो भावना है वो ज्यादा नियम पालन करने की भावना को यहाँ पे आ, बल दिया गया है कम नियम पालन करने की भावना को बल नहीं कम से कम कितना करना है उसके ऊपर नहीं ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते तो ये एक मार्ग दिखाता है या एक विचारधारा दिखाता है इस प्रकार की विचारधारा से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए दिस कंपाइलेशन ऑफ रेगुलेशन एस्पेश मेन्ट फॉर अ ग्राफेटिकल लाइफ स्टाइल they almost certainly be distinguished by a certain class of devotees which underscores the reality that many vaishnavas in the modern world are far distant from the consciousness required for developing gramikal culture as it has been accepted and practiced instead in moria in memorial worldwide propagation of krishna karma तो ये जो कृति है प्रतिबंधों की विधि निषेधों की जो तो ये पुस्तक है वो विशेष रूप से ब्राह्मणता के जीवन शैली के लिए है और निश्चित रूप से ये उस प्रकार के भक्तों के द्वारा इसकी अवहेलना होगी इसकी निंदा होगी सठिन विष्णय सठिन हाँ कुछ कुछ प्रकार के भक्तों के द्वारा इसकी निश्चित रूप से निंदा होगी ये हम जानते हैं जो कि इस बात को स्थापित करता है इस बात का प्रमाण है इस इस बात का प्रमाण है या इस वास्तविकता का प्रमाण है कि आधुनिक जगत में बहुत सारे वैष्णव उस चेतना से बहुत दूर है जो चेतना चाहिए एक ब्राह्मण ब्राह्मणता की सभ्यता को बनाने के लिए जो कि अनगिनत समय से चली आ रही थी वापस मैं कहना चाहूँगा कि यह पुस्तक का जो विषय है वो निश्चित रूप से आ, कुछ प्रकार के भक्तों के द्वारा निंदित होगा जो कि इस बात का सबूत है इस बात का प्रमाण है इस वास्तविकता का प्रमाण है कि वैष्णव समाज में आधुनिक वैष्णव समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर है इस प्रकार की चेतना से उस प्रकार की चेतना से जो चाहिए एक ब्राह्मणता के समाज को बनाने के लिए ब्राह्मणता के समाज को बनाने के लिए एक मिनिमम स्तर चाहिए चेतना का वो मिनिमम स्तर से भी काफी दूर है इसे और इसके कारण वो इस पुस्तक का विषयों की निंदा करेंगे ये इसका प्रमाण है वो निंदा करने वही इसका प्रमाण है कि वो लोग बहुत दूर है इस चेतना से worldwide propagation of krishna consciousness has been largely among people unconversant with both the spirit and details of vedic culture but to seriously practice krishna consciousness necessitates living acting and thinking in a manner which which uh, manner is much different from their considered normal by most people in the world especially those very in cultures that are far from vedic तो कृष्ण भवन पूरे दुनिया में प्रचारित हो रहा है। और, और ज्यादातर लोग जो कृष्ण भवन में इस आंदोलन में आए हैं वो उनको वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति क्या होती है उस बात की कुछ भनक भी नहीं है उनको जरा भी इससे परिचित नहीं है दोनों वैदिक संस्कृति की बारीकियों का और ना तो इसके पीछे जो चेतना है उसका कोई आइडिया ही नहीं है वो परिचित ही नहीं है जरा भी वैदिक की वैदिक संस्कृति के पीछे क्या चेतना चलती है और क्या उसकी बारीकियां है लेकिन कृष्ण भवन को गंभीरता से पालन करने के लिए हमको समझना होगा कि ज्यादातर लोग जो इस दुनिया में जिस प्रकार का जीवन जीते हैं जिस प्रकार से कार्य करते हैं और जिस प्रकार से सोचते हैं ज्यादातर लोग इस दुनिया में उससे कहीं कहीं बहुत ही अलग प्रकार से उसको बदलना पड़ेगा बहुत ही अलग प्रकार से जीना कार्य करना और विचारधारा डेवलप करनी पड़ेगी उसको विकास करना पड़ेगा तब कृष्ण भवन मित्र गंभीरता से पालन कर सकते हैं और विशेषकर ऐसे लोग जो भारत में जन्म नहीं दिया भारत में पले बढ़े नहीं है तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं जिस प्रकार की क्रिया करते हैं जिस प्रकार के कार्य करते हैं और जिस प्रकार की विचारधारा रखते हैं वो बहुत ही दूर है ऐसी विचारधारा से जो वैदिक सभ्यता की वैदिक संस्कृति की विचारधारा है जो कि कृष्णा भवन और गंभीरता से पालन करने की आवश्यक है इसलिए ऐसे लोगों को समझना होगा कि हम उनको वो विचारधारा बदलनी पड़ेगी वो कार्य करने की शैली बदलनी पड़ेगी और वो जीवन शैली बदलनी पड़ेगीवरित आजकल भारत में भी अभी ज्यादातर जो कृष्ण भवान अमृत को स्वीकार करता है करते हैं तो उनको बहुत ही कम ज्ञान होता है कम ज्ञान और प्रशिक्षण होता है सदाचार का मोस्ट ऑफ स्कोन प्रोवाइड मोस्ट ऑफ स्कोन provide little more than cursory training in Vaishnava philosophy and many unnecessary and harmful departures from devotional and shastric norms are normal are now normalized within iskon to the extent that to some devotees certain practices and principles described herein may seem strange unnecessary or even undesirable some devotees may summarily dismiss this whole book as unrealistic impractical and even detrimental is attempting to address and rectify some of these anomalies this book features some comparisons with contemporary western culture which has tremendously influential which has been tremendously influential in today's world to so, aajkal jo is spot hai to mostly kam vishnu sadachar ke upar bahut hi kam prashikshan deta so, hai शुरुआत का कुछ बता देते हैं और बहुत ही ज्यादा बहुत सारे बिन जरूरी और हाउस नुकसान कारक नुकसानकारक जो सॉरी और वैदिक वैदिक संस्कृति और शास्त्र के नियमों वैदिक संस्कृति के नियम और शास्त्र के नियमों से दूर जाने वाले बहुत ही नुकसान कारक और आचरणों को प्रचार किया जाता है जो इस में घर कर गए हैं अभी हम सामान्य माने जाते हैं अभी आज के इसको में ऐसे आचरण जो अः पारंपरिक वैदिक वा, वा, संस्कृति और शास्त्र के नियमों से विरुद्ध है ऐसे आचरण सामान्य माने जाते हैं आज कल इसको तो वो भी एक तो एक तरफ से वैदिक सदाचार के बहुत ही कम प्रशिक्षण है और दूसरी तरफ से उल्टा प्रशिक्षण हो जाता है क्योंकि ये सामान्य माना जाता है ये सब ये सब नियमों से विरुद्ध जाना और ये इतना फैल चुका है कि कुछ भक्त इस पुस्तक में जो सदाचार के नियम सब दिए हैं तो कुछ भक्तों उनको कुछ भक्तों को तो ये विचित्र लगेंगे बिन जरूरी लगेंगे, और शायद नहीं करना चाहिए ऐसे लगेंगे अवान चलिए समाज के लिए अच्छे नहीं है ऐसा लगेंगे और कुछ भक्त ऐसी आ, ऐसा हो सकता है कि कुछ वक्त ये पूरी पुस्तक को ही ऊपर से देख करके रिजेक्ट कर दे उसको कि नहीं ये तो बेकार है ये अनरियलिस्टिक है मतलब ये व्यावहारिक नहीं है इम्प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक नहीं अनरियलिस्टिक मतलब हिंदी में क्या बोल अव्यवहारिकी मतलब वास्तविक नहीं अवास्तविक अव्यवहारिक और इनप्रैक्टिकल अव्यवहारिक और कई बार तो खतरनाक समझ सकते हैं समाज के लिए इस पुस्तक को क्योंकि वो लोग खुद उसको पता नहीं पा रहे तो मैं मैं इस इन इस प्रकार के विचारों को समाधान करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ इस पुस्तक में और इसके लिए ये सब गलत जो धारणाएं या जो ये सब समस्याएं आ सकती है लोगों में ऐसे विचारों की तो उसका मैं समाधान करने के लिए इस पुस्तक में प्रयास कर रहा हूं तो इसलिए इस पुस्तक में मैंने पाश्चात्य जगत के साथ भी पाश्चात्य जगत की जो चीजें हैं उसके साथ भी अः तुलनाएं की है इस पुस्तक में जो पाश्चात्य जगत पूरे विश्व में आ, बहुत ही प्रभावशाली रहा है आजकल प्रभावशाली मतलब सामान्य से हिंदी नाम प्रभावशाली शब्द उसमें उपयोग करते हैं यहाँ पे प्रभावशाली का अर्थ है कि उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ा है और वो प्रभाव ज्यादा अच्छा नहीं है एक्चुअली तो में तो वो प्रभाव पड़ा है मतलब प्रभाव है पूरे समाज में जो अच्छा प्रभाव नहीं है हिंदी वाले प्रभावशाली में उसमें that characterize our kaliyatti is saying to counter the inevitable contention by some neo vaisnavas that devotional life should be stripped of all but the most basic rules and conventions as well as to edify amenable readers i have devoted several introductory chapters to explaining the meaning and principles of vaisnava culture and to its relevance and application today रेस्ट ऑफ द बुक इज मोर प्रैक्टिकल कवरिंग फोर इंडिपेंडेंट कैटेगरीज ऑफ वैश्वल कल्चर एटिकेट एंड बिहेवियर तो आधुनिक जगत को देखते हुए उसमें लोग इस पुस्तक को ये सब नियमों को पढ़ करके किस किस प्रकार से गलत धारणाएं सोच सकते हैं इसके विरुद्ध हो सकते हैं, इसके बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं वो लो, लोग क्या चुनौतियां फेंक सकते हैं आ, तो उसको देखते हुए और ऐसी धारणा जो आजकल चल रही है वैष्णव में कि भक्ति मतलब बाकी सब नीति नियमों को काट छाट कर निकाल दो और केवल एकदम जो आधारभूत नियम है चार नियम और सोलह मलक जब उसको रख कर के बाकी सब नियम उड़ा दो ऐसी धारणा रखने वाले लोग हैं वो बहुत ही इसके विरुद्ध बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं तो इसके लिए मैंने इस पुस्तक में काफी अलग अलग इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स यानी कि क्या बोले इंट्रोडक्टरी प्रारंभिक प्रारंभिक अध्याय रखे हैं जो इस विषय की आवश्यकता इस विषय के पीछे जो विचारधारा आधार ये सब जो चाहिए वो आधारभूत वस्तुओं को इसमें समझाऊंगा ऐसा गुरु महाराज बोलने तो इस तो इसलिए ये पुस्तक का जो पहला भाग ये पुस्तक तीन भाग में है तीन भाग में अभी तक सोचा है फिर देखेंगे चार भी हो सकते हैं तीन के तो तीन भाग में पहले भाग के लगभग तेरह से पंद्रह अध्याय टोटल ये प्रारंभिक विषय के ऊपर प्रारंभिक इसको क्यों चाहिए कैसे चाहिए इसके बारे में क्या विचारधारा रहेगी और दूसरे चौदह अध्याय है वो एक बार स्वीकार कर लिया कि आवश्यकता है इसके पीछे ये विचारधारा रखती है धर्म क्या है क्रदाचार क्या है संस्कृति क्या है ये सब चीज को व्याख्या कर दिया समझ लिया क्यों आवश्यक ये सब करने के बाद उस विषय को समझने के लिए कुछ आधारभूत चीजों को समझ छोटी चीजों को भी समझने की आवश्यकता रहती है तो दूसरे चौदाह अध्याय उसके विषय में नित्य कर्म क्या है नैमितिक कर्म क्या है समय क्या है अलग अलग समय की गणनाए क्या है तो ये जो शुद्धता और स्वच्छता का विचार क्या है इसका अर्थ है क्या है ऐसे सब तो एकदम आधारभूत विषय है उसको दूसरे चोरा में मतलब लगभग 26 से सत्ताईस अध्यय की पहली पुस्तक बनेगी पहला दूसरा भाग है उसमें सब फिर विस्तार में वर्णन है क्योंकि आपको यदि पहले तो देने चाहिए कि बात आए तो पहले तो पता होना चाहिए सब होता क्या है मुहूर्त क्या होता है दूसरी पुस्तक में सब विस्तार में जो नियम है जो धर्मशास्त्र में दिए हैं हरिभक्तिलास इत्यादि तो वहां से वो नियम लेकर के एक भक्त को अपना जीवन कैसे नियोजित करना है हर समय अलग अलग आश्रम ने अलग अलग वर्ण ने किस प्रकार से कार्य करना है एक भक्त को सुबह उठकर के रात को सोचे हर कार्य किस प्रकार से करना है और उसमें क्या विचारधारा रखनी है ये सब वस्तु दूसरी पुस्तक में स्थापित होगी और जो तीसरी पुस्तक आ रही है तीसरा वो जो तीसरा जो भाग है उसमें विशेष रूप से भक्तों के बीच और वैष्णव समाज में लोगों के बीच अलग अलग वर्णों के बीच क्या संबंध होना चाहिए किस प्रकार से संबंध होना चाहिए लोग एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसे करने चाहिए इस विषय में होगी और इसमें पूरा सोशल सर्टिफिकेशन करके एक वस्तु है उसकी चर्चा होगी कि हायर आर्की आधुनिक समाज में हम सोचते सब सम लोग समान होने चाहिए कोई एक व्यक्ति दूसरे से ऊपर है, अच्छा है।, है, है ये अच्छा नहीं माना जाता है कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है वो ये इसके ऊपर दोष जमा रहा है ऐसे ये अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन वैदिक समाज में किस प्रकार से अधिकृतता थी दादा की बात को पिता मानेंगे पिता की बात को पुत्र मानेगा गुरु की बात को शिष्य मानेंगे समाज में भी बड़े छोटों का लिहाज होता था और ये जो सब पूरा विचार है वो पूरे तीन पांच अध्याय तीसरी पुस्तक के इसके ऊपर है और गुरु महाराज बार बार कहते हैं इसको कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र का विषय है वैदिक समाज का कि ये संस्कृति है आ, मान सम्मान रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट को क्या बोलेंगे आदर की आदर सम्मान देने की बड़ों को आदर सम्मान देने की यह संस्कृति है वो विषय रिस्पेक्ट जो अध्याय है वो बहुत बड़ा होने वाला है ऐसा लगता है जितनी नोट है उसमें उसमें दो दो तीन तीन कोट वाली जो फाइल्स है वही 800 है पता नहीं कितना हो, उसमें होगा लेकिन वो बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको डिफरेंस टू तो एदर्स इसके ऊपर टिका हुआ है वैदिक समाज जो तो वो विषय और फिर उस विषय के आधार पे फिर वो कैसे क्रिया होती है सब उसमें गुरु शिष्य भी आ जाते हैं टेंपल प्रेसिडेंट और टेंपल जो सब भक्त वो कैसे कार्य करते हैं समाज कैसे कार्य करता है और फिर एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे होता है एक दूसरे को जैसे एड्रेस कैसे हमने लिया था यहाँ पे लोग एक दूसरे को कैसे क्या कह के बुलाते हैं? नाम लेके नहीं बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं ये सब वस्तु फिर लेटर कैसे लिखना है बड़ों को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं छोटों को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये सब तो वस्तु है छोटी तो थो हाँ, वस्तु जो बच गई वो ये किसी पुस्तक में आएगी डी एस सीफरेंस मतलब उनको शरणागत होना तो ये जो पुस्तक पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर सब जो प्रारंभिक आधारभूत समझ देने वाले जो अध्याय है और फिर बाकी की जो पुस्तक है वो चार विभाग में चार चार प्रकार के तो विषय यहाँ चार प्रकार की कैटेगरी उसमें चर्चा हुई है जो इस प्रकार से दी जाती है स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक्टिविटीज सोशल इंटरकोर्स पर्सनल क्वालिटीज एंड एटीट्यूड तो एक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाली क्रियाएं जो कि दो भाग में विभाजित है आध्यात्मिक और सामान्य फिर सोशल इंटरकोर्स मतलब समाज में किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ फिर पर्सनल प्लिटिक्स मतलब व्यक्तिगत अपने जो गुण हैं उसको क्या गुण होने चाहिए हम सब तो एक एक व्यक्ति ने अपने अपने गुण क्या होने चाहिए उसको कैसे विकसित करना है और जो था एटीट्यूड एटीट्यूड मतलब जो मनोभावना क्या होनी चाहिए हर एक पीछे तो उस विषय में चर्चा हो कल कर प्रभुपाद की जाए परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज गुरु महाराज की जाए